देवी भागवत सातवा स्कंध देवी का अपना विराट रूप दिखाना पर्वतराज माया के प्रभाव से स्पष्ट प्रतीत होने वाला यह जगत बिल्कुल मिथ्या है क्योंकि यह स्थूल शरीर मेरी ही आत्मा का दूसरा रूप है जो पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय पांच प्राण एवं मन तथा बुद्धि से युक्त है उसे विज्ञपुरुष सूक्ष्म शरीर कहते हैं अपंचीकृत भूत से उत्पन्न जो यह सूक्ष्म शरीर है इसे आत्मा का शरीर मानते हैं सुख सुख-दुख का अनुभव करने वाला दूसरा स्थूल शरीर कहलाता है यह अज्ञान अनादि और अनिर्वचनी है पर्वतराज आत्मा के इस कारण शरीर को तीसरा शरीर कहते हैं जिस समय सुख में स्थूल और कारण ये तीनों उपाधियाँ समाप्त हो जाती हैं उस समय केवल परमात्मा ही रह जाता है तीनों देहों के भीतर पंचकोश सदा स्थित रहते हैं पंच को उसका परित्याग करने पर ब्रह्म की उपलब्धि होती है ब्रह्म मेरे उस रूप को कहते हैं जिसका परिचय देते समय श्रुतियाँ लेती लेती कहकर रह जाती हैं यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता ही है यह होकर फिर कभी हुआ भी नहीं क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता जो आत्मा को मारने वाला अथवा मरा हुआ मानता है वे दोनों ही नहीं जानते क्योंकि यह न किसी को मारता है और न मरता है यह आत्मा अड़ू से भी अड़ू और महान से भी महान है प्राणी की बुद्धि में यह रहता है संकल्प विकल्प से रहित पुरुष परमेश्वर की कृपा से इसकी महिमा देख पाते हैं फिर उनका शोक समाप्त हो जाता है हिमालय आत्मा को रथ ही समझना चाहिए शरीर ही रथ है बुद्धि को सार्थी समझे मन ही लगाम है इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रिया और मन के साथ होकर इस रथ का आत्मा इंद्रियों के है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं, जो अज्ञानी अमनस्वी और अपवित्र आत्मा है उसे परम धाम की प्राप्ति नहीं होती उसे संसार में जन्म धारण करना पड़ता है जिन्हें ज्ञान सुलभ है जो मनस्वी एवं पवित्र है उन्हें वह उत्तम पद मिल जाता है जहां से लौटकर फिर जगत में जन्म लेना नहीं पड़ता। जिसका पहुंच जाता है इस विवेचन को सुन और जान कर स्वयं अपने आप को निश्चित रूप से पहचान ले फिर सावधानी के साथ एक आथन पर बैठ कर आत्मा का चिंतन करे राजन पहले योग का अभ्यास करके अक्षरत्रय मंत्र का चिंतन करना चाहिए यह मंत्र देवी प्रणव कहलाता है इसके मंत्र और अर्थ दोनों का ध्यान आवश्यक है इस मंत्र में हकार स्थूल स्थल देह है सूक्ष्म देह एवं इकार को कारण देह कहते हैं सिम यह रूप स्वयं मैं हूं बुद्धिमान पुरुष जो समि शरीर में क्रमशः तीनों बीजों को समझ कर और व्यस्त दोनों रूपों में एक मेरा ही चिंतन करे ध्यान के पूर्व ही मेरे ऐसे स्वरूप की धारणा कर लेना चाहे आवश्यक है इसके बाद दोनों नेत्र बंद करके मुझ भगवती जगदीश्वरी का ध्यान करे उस समय प्राण और अपान वायु को समान स्थिति में रखे दृष्टि नाशिका के अग्रभाग से विचलित न हो ध्यान के समय विषय भोग की आकांक्षा बिल्कुल नहीं उठनी चाहिए किसी में न तो दोष देखना चाहिए और न किसी से डाह करना विशुद्ध भक्ति से संपन्न होकर किसी पर्वत की गुफा में अथवा एकांत स्थान में आसन लगाकर बैठना चाहिए फिर विश्व में हकार को रकार में परम तेजस्वी दिव्य रकार को इकार में तथा परम ज्ञान स्वरूप इकार को हृंकार में प्रविलापन करें। अंत में मेरे सच्चिदानंद में अखंड रूप का जो वाच और वाच के रहित तथा द्वैत भाव से शून्य है चिंतन करे राजन इस प्रकार से ध्यान करके श्रेष्ठ पुरुष मेरा साक्षात्कार कर लेता है उसे मेरी सारूप्यता प्राप्त हो जाती है क्योंकि उसकी बुद्धि में फिर भाव नहीं रहता इस प्रकार के योग से संपन्न होकर जो मेरे इस सर्वोत्तम रूप के दर्शन प्राप्त कर लेता है उसका कर्म संबंधी अज्ञान तुरंत नष्ट हो जाता है